संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति वैश्यंपायन जी कहते हैं जन्मे जी एक दिन राजऋषि शांतनु जमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे उन्हें वहां बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई परंतु ये मालूम नहीं होता था कि वे कहाँ से आ रही है उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की वहां के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या देख पड़ी राजा ने उससे पूछा कल्याणी तुम किसकी कन्या हो कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ रह रही हो कन्या ने कहा मैं निषाद कन्या हूं पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ उनके सौंदर्य माधुरी और सुगंध से मोहित होकर राजऋषि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उनके लिए याचना की निशांत ने कहा राजन जब से ये दिव्य कन्या मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूं परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है यदि आप इसे धर्म बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए क्योंकि आप सत्यवादी हैं आपके समान वर मुझे और कहा मिलेगा इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा तो शांतनु ने कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है तो निशांत राज ने कहा इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई नहीं यद्य राजा शंतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे फिर भी उन्होंने उनकी शर्त स्वीकार नहीं की वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हस्त आए एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे पिताजी पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं आप सब प्रकार सकुशल हैं फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं आप इतने चिंतित हैं कि ना मुझसे मिलते हैं ना घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है आप दुबले हो गए हैं कृपया करके अपना रोग बताइए। मैं उसका प्रतिकार करूंगा शांत ने कहा बेटा सचमुच में चिंतित हूं हमारे इस महान कुल में एकमात्र वंशधर हो, हो। सो रहकर वीरता के कार्य में में तत्पर रहते रहते जगत निरंतर ही ही लोग मरते मिटते हैं, देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ भगवान ना करे ऐसा हो परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा अवश्य अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ से बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली आप देवव्रत ने बड़े बुढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी निशाद राज ने देव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा भरतवंश शिरोमणि राज ऋषि शांतनु वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं फिर भी ऐसा वंशनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा के पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी की है उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजऋषि शांत से करना मैंने इसके इच्छुक देवऋषि जवाब दे दिया है परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूं इसलिए कह रहा हूं इस विवाह संबंध में एक ही दोष है वह यह है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा युवराज जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वे चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी गंगान देव्रत ने निशाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की निषाद मैं शपथ शपथपूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे निशांतराज अभी और कुछ चाहता था उसने कहा युवराज आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वे आपके भी है इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले देव ने निशांतराज का आशय समझकर क्षत्रियो की भरी सभा में कहा क्षत्रियो मैंने अपने पिता के लिए राज्य का प्रत्याग तो पहले ही कर दिया है अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूं निशाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी देव की एक कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शीर में रोमांच आया उसने कहा मैं कन्या देता हूं उसी समय आकाश से देवता ऋषि और अपनाए देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सब ने कहा यह भीष्म है इसका नाम भीष्म भीष्म होना चाहिए। इसके बाद सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग अलग भी करने लगे सब ने कहा सचमुच ये भीष्म है भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया मेरे निष्पाप पुत्र जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। तुमसे सकेगीमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डाल सकेगी संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में चित्रांगत और विचित्र वेदी का चरित्र भीष्म का प्राकरण और दृढ़ प्रतिज्ञा तथा धृत राष्ट्र का जन्म वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजे राजऋषि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र हुए चित्रांगत और विचित्र दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे अभी चित्रांगत ने युवा अवस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजऋषि शांतनु स्वर्गवासी होगी षमजू ने सत्यवती की संपत्ति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया उसने अपने प्रक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था गंधर्व राज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनुनंदन चित्रांगद अपने बल प्रक्रम से देवता मनुष्य और को नीचा दिखा रहा है उस पर चिड़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ सस्ती नदी के तट पर तीन वर्ष तक लड़ाई चलती रही गंधारवराज चित्रांगत बहुत बड़ा मायावी था उसके हाथ राजा चित्रांगत की मृत्यु होगी भी। देवव्रत भीष्म ने भाई की देश क्रिया करके विचित्रवीर का राजगद्दी पर अभिषेक किया विचित्रवीर भी अभी जवान नहीं हुए थे बालक ही थे वे भीष्म की आज्ञा के अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे विचित्र वीर थे आज्ञाकारी और भीषम रक्षक जब भीष्म ने देखा मेरा भाई विचित्र वीर यवन में प्रवेश कर चुका है तब उन्होंने उनके विवाह का विचार किया उन्हीं दिनों उन्हें उसे समाचार मिला कि काशी नरेश की तीन कन्याओं का संबर हो रहा है उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की संबर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्या कर आगे बढ़ गई बूढ़ा है बैठे हुए हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी अब बाल सफेद होने और झुरियां पड़ने पर वे यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहां क्यों आया है यह सब देख सुनकर भीषम को रोष आ गया उन्हें अपने भाई के लिए बलपूर्वक हर कर कन्याओं का रथ पर बिठाया और कहा कि क्षत्रियोक अपनी पूरी शक्ति लगा कर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट कर खड़ा हूँ इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर कन्या को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और चबाते हुए उन पर टूट पड़े बड़ा रोमांचकारी दस हजार चलाए। उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला उन्होंने बाणों की बोचार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीषम के सामने किसी की एक नहीं चली वह भयंकर युद्ध देवासर संग्राम जैसा था भीष्म ने उस युद्ध स्थली में शस्त्र धनुष्व सिर भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्त लाघव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे भीष्म विजयी होकर कन्या के साथ हस्तनापुर लौट आए वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र विचित्रवी को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया तब काशी नरेश की ब्रदी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा भीष्म मैं पहले मनी मन राजा शालो को पति मान चुकी हूं इससे मेरे पिता की भी सम्मति थी मैं संबर में भी उन्हें ही चुनती आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं मेरी ये बात जानकर आप धर्म के अनुसार आचरण करें भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसकी इच्छा के अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष दो कन्याय अंबिका और अंबालिका को विचित्र के साथ दिया यमन के उन्माद में उन्मत्त होकर काम आसक्त हो गया उनकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी सात वर्ष तक विशेष सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्र को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा इससे धर्मात्मा भीष्म के मन में बड़ी ठेस लगी परंतु उन्होंने धीरज धर कर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रीर की उत्तम क्रिया संपन्न की कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवधि ने भीष्म को बुलाकर कहा बेटा भीष्म पिता के पिंडदान सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूं तुम उसे पूरा करो देखो तुम्हारा भाई विचित्र वीर इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है तुम काशी नरेश की पुत्र कामनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें ये काम करना चाहिए तुम स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो केवल माता सत्यवती ने ही नहीं सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की उस समय देवव्रत भीषम ने कहा कि माता आपकी बात ठीक है परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है मैं मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि त्रिलोकी का राज्य ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी प्रत्याग कर दूंगा परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा भूमि गंध छोड़ दे जल सरसता छोड़ दे तेज रूप छोड़ दे वायु स्पर्श छोड़ दे सूर्य प्रकाश छोड़ दे अग्नि उषणता छोड़ दे आकाश शब्द छोड़ दे चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता भीषम की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चय के अनुसार व्यास का स्मरण किया व्यास ने उपस्थित होकर कहा माता मैं आपकी क्या सेवा करूं सत्यवती ने कहा बेटा तुम्हारा भाई विचित्र वीर संतान ही मर गया है तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो व्यास ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृत अंधे और पांडु पीले हो गए तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण थे। होक्षिप्त महाभारत आदि पर्व में मांडव्य ऋषि की कथा में चन्मेजे ने पूछा भगवान धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने शाप दिया और वे शुद्ध योनी में पैदा हुए तो वंश्यान जी ने कहा जन्मे जी बहुत दिनों की बात है मार्डवे नाम के के ब्राह्मण थे। थे। वे बड़े थे। वे बड़े धैर्यवान, तपस्वी, एवं सत्यनिष्ठ अपने आश्रम दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे उन्होंने मौन का नियम ले रखा था बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से कितला हम उनका पीछा करें मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया राजकर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली उसमें धन और चोर दोनों मिल गए सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया राजा ने विचार करके सब को शूली पर चढ़ाने का दंड दिया मांडव्य मुनि शूली पर चढ़ा दिए गए बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिये वे शूली पर बैठे रहे उनकी मृत्यु नहीं हुई उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था मांडव्य ने कहा मैं किसे दोषी बनाऊ ये मेरे ही का फल है पहरेदारों ने ने देखा कि को पर बहुत दिन हो गए, मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से राजा से निवेदन किया। के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञान व शाप का बड़ा प्राध किया आप मुझे क्षमा कीजिए मुझ पर प्रसन्न हो ने राजा पर कृपा की उन्हें क्षमा कर दिया वे शूली पर से उतारे गए जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शीर से नहीं निकल सका तब वे काट दिया गया गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए तब से उनका नाम अनि मांडव्य पड़ गया महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये फल मिला जल्दी बतलाओ नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो धर्मराज ने कहा आपने एक छोटे से फतिंगे की पूछ में सीख गाड़ दी थी उसी का यह फल है जैसे थोड़े से दान का फल मिलता है वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है अणि मांडव्य ने पूछा कि मैंने कब किया था धनमराज ने कहा बचपन में इस पर अणि मांडव्य बोले बालक बारह वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की वेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है इसलिए तुम्हें शुद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूं चौदाह वर्ष की अवस्था तक किए कर्मो का पाप नहीं लगेगा इसके बाद किए कर्मो का फल अवश्य मिलेगा इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्म योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था वे बड़े दूरदर्शी शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितेशी थे संक्षेप महाभारत के आधि पर में धित्राष्ट्र आदि का विवाह और पांडव का दिग्विजय वैशंपायन जिन कहते हैं जन्मेजी त्रेत्राष्ट्र पांडु और विदुर के जन्म से कुरु कुरु कुरु वंश जंगल देश और क्षेत्र तीनों के ही बड़ी उन्नति हुई अन्न की उपज बढ़ गई समय पर अपने आप वर्षा होने लगी वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए नगरों में व्यापारी कारीगर विद्वानों की संख्या बढ़ गई संत सुखी हो गई कोई डाकू नहीं रहा पापियों का अभाव हो गया ना केवल राजधानी में सारे देश में ही सतयुग का समय हो गया, ना ना कोई कंजूस था और विधवा स्त्रियां, ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते भीषम बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोल बाला था धेतराष्ट्र पांडु और विद्रोह के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी षम बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे सबके यथोचित संस्कार हुए सबने अपने अपने अधिकार के अनुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया इतिहास पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी अच्छी पैठ थी सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनु पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र विदुर के समान और धर्म तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर माताओं में काशी नरेश की कन्या देशों में जंगल, धर्मज्ञो में भीषम और नगरों में हस्तनापुर सबसे श्रेष्ठ है धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और विदुर दासी के पुत्र इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं मानेंगे पांडु को ही राज्य मिला भीष्म ने सुना कि गंधार राज, सुबल की पुत्री गंधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके सौ पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है तब भीष्म ने गंधार राज के पास दूत भेजा पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया तो फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया जब गंधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक वस्त्र को कहीं तय करके उससे अपनी आंखें बांध ली पतिव्रता गंधारी यह निश्चय था कि मैं अपने पति देव के अनुकूल रहूंगी उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृत के पास पहुंचा दिया भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ मैं अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी यदुवंशी शूरसेन के प्रथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी वसुदेव जी इसके भाई थे इस कन्या को सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था मैं कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक सुंदरी और गुणवती थी कई राजाओं ने उसे मांगा था इसलिए कुंती भोज ने संबर किया संबर में कुंती ने वीरवार पांडु को जयमाला पहना दी अतः उनके साथ उनका विधि पूर्वक विवाह हुआ राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तनापुर लौटाए महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया अतः वह मंत्री ब्राह्मण ऋषि मुनि और चतरंगनी सेना के साथ मद्र की राजधानी में गए उनके कहने पर शल्ले ने प्रसन्न से अपनी बहन माद्री उन्हें दे दी उनके साथ विधि पूर्व करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजी की थानी उन्होंने भीषम आदि गुरुजनों बड़े भाई धरतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चित्रंगनी सेना लेकर यात्रा आरंभ की ब्राह्मण ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद की थी यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया इसके बाद प्रसिद्ध विजय वीर मगधराज को राजग्रह में जाकर मार डाला वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विधेय पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया इसके बाद काशी शुंब पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया साथ ही मुक्ता, मणिमानिकवाल सोना चांदी गाय घोड़े रथ आदि भी भेंट में दिए महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तनापुर लोट आई पांडु को कुशल लोटा देखकर भीषम ने उन्हें हृदय से लगा लिया उनकी आंखों में आनंद एक सुंदरी एवं युवती दास पुत्री है उन्होंने उसे मांग कर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उनका विवाह कर दिया उनके गर्व से विदुर के समान ही गुणमान कई पुत्र उत्पन्न हो गए वैश्वपायन जी ने कहा एक बार महिषि व्यास हस्तनापुर में गंधारी के पास आई गंधारी ने सेवा शुरु करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा गंधारी ने अपने पति के समानी बलवान सौ पुत्र होने का वर मांगा इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह दो वर्ष तक पेट में ही रुका रहा इस बीच में कुंती के गर्भ से युद्षर का जन्म हो चुका था स्त्री सभावश कंधारी घबरा गई और अपने पति धीतराज से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला दो वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर कंधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उनके पास पहुंचे और बोले अरे शुभल की बेटी तो ये क्या करने जा रही है गंधारी ने महिर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी उसने कहा भगवान आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई दो वर्ष पेट में रहने के बाद भी सौ पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है ये क्या बात है तो व्यास जी ने कहा गंधारी मेरा वर्ष सत्य होगा मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है आप तुम चटपट सौ कुंड बनाकर उसे घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में इनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो और इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को जल छिड़कने पर इस पिंड के सौ टुकड़े हो जाएंगे प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पौरवे के बराबर था उसमें से एक टुकड़ा सौ से अधिक भी था व्यास के अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए तब उन्होंने कहा कि इन्हें दो वर्ष के बाद खोलना इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए समय आने पर उन्हीं पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गंधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए ये बात कही जा चुकी है कि द्र्योधन का जब जन्म होने के पहले ही धिष्टर का जन्म हो चुका था जिस दिन द्रयोधन का जन्म हुआ उसी दिन परंपरा भीमसेन का भी जन्म हुआ था। द्रयोधन जन्मते ही गधे की भांति रैकने लगा उसका शब्द सुनकर गधे गिदड़ गिद्ध और कौे भी चिल्लाने लगे आंधी चलने लगी कई स्थानों में आग लग गई इन उपद्रवों से भयभीतों को धित्राज ने ब्राह्मण भीष्म विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा कि हमारे वंश में पांडु नंदन युद्धिष्टर ज्येष राजकुमार है उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है युधिष्ठर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं ये बात आप लोग बताइए अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मास भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे इन अमंगल सूचकों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा राजन आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो सौ में से एक ही सही ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का ग्राम के लिए एक कुल का देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी प्रत्याग कर दें सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्ने राजा धृतराष्ट्र त्रियोधन को नहीं त्याग सके उन सौ एक टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई जिन दिनों कंधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उनके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युत्सु नाम का पुत्र हुआ था मैं बड़ा ये सस्सी और विचारशील था जन्मे जी के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था तर तर सम, सै, दुष्परदर्शन, दुर्मुख दुष्करण करण विवंशति विकर्ण शल सत्व स्लोचन, चित्र उपचित्र चित्राक्ष चारुचित्र शरासन दुर्मध दुर्विघा विवत्सु वितान उर्नाभ सुनाभ नंद उपनंद चित्रमान चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विमोचन बाहु महाबाहु चित्रांग चित्रकुंडल भीमवेग भीमबल बलाकी बलवर्धन उग्रायुध सुशैन कुंडधार महोदर चित्रायुध निशंगी पाशी वृंदारक दृढ़वर्मा दृढ़ सोमकीर्ति अनुदर दृढ़संध जरासंध सत्यसंध सत्सुवाक उग्रशिवा उग्रसैन सेना दुष्प्राजेअपराजि कुंडशाई विशालाक्ष, दुराधर दृढ़हस्त सुहस्त वातवेक सुवर्चा आदित्यकेतु बहवाशी नागदत्त अग्रयायी कवचि क्रथन कुंडी उग्र भीमरथ वीरबाहु रोद्रकर्मा रथ विरावी प्रमथ रोदोर था ये सभी बड़े शूरवीर युद्धकुशल और शास्त्रों के विद्वान थे धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्या के साथ सबका विवाह किया दुश्चला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ था संक्षिप्त महाभारत के आदि ऋषि पांडव को वैराग के पूछा भगवान आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म नाम सुनाया अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूं वैशं जी ने कहा जन्मेजे राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे वह हिंसक पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथ पति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ संघ कर रहा है पांडवों ने साथ कर पांच बान मारे वे दोनों घायल हो गए तब मृग ने कहा राजन अत्यंत कामी क्रोधी बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्य को दंड दें मुझे निरअपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया मैं किंदम नाम का तपस्वी हूं मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ में विहार कर रहा था मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूं मुझे मारने से आपको ब्रह्म तो नहीं लगेगी क्योंकि आप ये बात जानते नहीं थे परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ संग करेंगे, तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी ये कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए मृग रूपधारी किम मुनि की मृत्यु से पत्नी पांडु को वैसे ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है पांडु आते होकर मन ही मन कहने लगे बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतकरण पर यश ना होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता चित्र भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे मैं उन्हीं का पुत्र हूं मैं कुलीन और विचारशील हूं फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महेशी व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मोनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा मेरा शीर मिट्टी से लतपथ होगा और खंडर ही मेरा घर होगा प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा निंदा स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी आशीर्वाद नमस्कार सुख दुख और परिग्रह से रहित तो होकर ना तो किसी की हंसी करूंगा और ना किसी के प्रति क्रोध करूंगा मुंह श्रद्धा प्रसन्न होगा शीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी कोई मेरी एक बा को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं पूरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा मैं ना जीने की चेष्टा करूंगा ना मरने की ना जीवन से प्रेम करूंगा ना मृत्यु से द्वेश जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा सारे पापों को छोड़ जाऊंगा अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा प्रकृति और प्रकृत पदार्थों के से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र सर्वत्रा जो मनुष्य सत्कार या तिरकार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है वह तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है इस प्रकार सोच विचार करके पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और मादरी से कहा तुम लोग राजधानी में जाओ माँ हमारी माता विदुर धृतराष्ट्र सत्यवती ब्राह्मण महात्मा सगे संबंधी और मेरे सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने सन्यास लेती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर करके कहा आरे पुत्र संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम है जिनसे आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे हम दोनों अपने इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में ही आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगे महाराज यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य अपने प्राण त्याग देंगे इसमें कोई संदेह नहीं है अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडव ने कहा यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है मैं सन्यास ना लेकर वान प्रस्ताश्रम में ही रहूंगा विशेष सुख और काम उत्तेजक भोजन का प्रत्याग करके फल मूल खाऊंगा वल कर पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूंगा मृत और झटा धारण करूंगा गर्मी ठंडक और आंधी सहूंगा का ध्यान नहीं रखूंगा और तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा फल मूल जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा महात्माओं के दर्शन करूंगा किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है इस प्रकार मैं वान प्रस्ताश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूडामी हार बाजूबंद कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतार कर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले ब्राह्मणों आप लोग हस्तनापुर में जाकर कह दें कि पांडव अर्थ काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे उनके नेत्रों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तनापुर आए और पांडव की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धित को सब दे दिया और सारा समाचार सुनाया अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही मैं अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगी। पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमाधन पर पहुंचे के वे केवल कंदमूल फल खाकर रह जाते ऊंची नीची जमीन पर सो लेते बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते इंद्र सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वह श्रिंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे सिद्ध सभी उनसे बड़ा प्रेम करते महात्मा सेवा करते मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी वैशंपायन जी कहते हैं जिनमें जी अमावस्या तिथि थी, थी बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे पांडु ने उन लोगों से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े ऋषियों ने कहा राजन मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं विमानों की भीड़ से ठटास भरी अपराव की क्रीड़ा भूमि है ऊँचे नीचे उद्यान हैं, नदियों के गगार हैं बड़े भयंकर पर्वत और गुखाएँ हैं वहाँ बर्फ ही बर्फ वृक्ष नहीं हैं, हरिन और पक्षी नहीं दिख पड़ते पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महिर्षि जाते हैं ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुमती और मातरी कैसे चल सकेंगी आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित कर दीजिए पांडव ने कहा मैं समझता हूं कि संतान हीन के लिए सर का द्वार बंद है। ये बात मेरा जल रहा है ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण यज्ञ से देवता से धाई और तपस्या से ऋषि पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एम प्रोक्तकार से मनुष्य का ऋण उतरता है मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया परंतु पित्रों का ऋण मेरे सिर पर है मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो ऋषियों ने कहा धर्मात्मन, हम देवी दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए आपका मनोरथ सफल होगा पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित होगी मैं जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री संग नहीं कर सकता आप महेषिगान वहां से चले गए थे एक दिन पांडु ने अपनी ससनी धर्म कुंती से कहा प्रिय तुम पुत्र के लिए प्रयत्न करो कुंती ने कहा अरे पुत्र जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौप रखा था मैंने उस समय दरवाशा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया उन्होंने मुझे एक मंत्र बतला वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी मैं चाहे अथवा ना चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी कहिए किस देवता का आवाहन करूं तो पांडु ने कहा आज तुम विधि पूर्वक का आवाहन करो वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा है उनसे तो संतान होगी वह निस्संदेह धार्मिक होगी उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी उनके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आई और मुस्कुरा बोले कुंती बता मैं तेरा क्या वर्द कुंती ने भी मुस्कुरा कहा मुझे पुत्र दीजिए तरंतर योग मूर्ति धारी धरमलाथ के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जेष्ठा नक्षत्र और अभिजत महूरत था सूर्य था तुला राशि पर जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा यह बालक धर्मात्मा मनुष्य में श्रेष्ठ होगा यह सत्यवादी एवं सच्चावीप तो होगा ही सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा और ये तीनों लोकों में बड़ा ये होगा। कुछ दिनों के बाद ने कुंती से फिर कहा, जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए कुतु की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर प्राकर्मी एवं अतिशय बलचारी भीमसेन का जन्म हुआ उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा जनमेजे भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे इतने में वहां एक बाघ आया उससे डरकर कुंती भाग निकली उन्हें भीमसेन की याद नहीं रही भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गुरे और वह चूर चूर होगी चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता देताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाएं तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को एक वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तपस्या करने लगे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण गौ और सहदों का सेवक तदा शत्रों को करने वाला श्रेष्ठ पुत्र पुत्र दूंगा। इसके बाद ने ने कुंती कुंती से से कहा प्रिये, मैंने देवराज इंद्र वर प्राप्त कर लिया है, अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते कहा कुंती ये बालक कार्तवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान प्राक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था वैसे ही ये तुम्हें प्रसन्न करेगा ये बहुत से सामंतो राजाओं पर विजय प्राप्त करके तीन अश्व में यज्ञ करेगा स्वयं भगवान रुद्र इसके प्राक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे ये इंद्र की आज्ञा से निमात कवच नामक नमकों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र को प्राप्त कर लेगा केवल कुंती ने ही नहीं, नहीं। आश्रम और समस्त प्राणियों ने सुनी इससे ऋषि मुनि देवता समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में ध्वधवी बजने लगी पुष्प वर्षा होने लगी इंद्र आदि देवगंध सप्तषि प्रजापति गंधर्व अपरा आदि दिव्य वस्त्रण से सज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद उत्सव मनाने लगे देवताओं का ये उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा साधारण लोगों ने नहीं एक दिन मातृ के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए कठिन काम करो उससे तुम्हारा यश हो पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं वे काम यही है कि मातृ के गर्भ से संतान उत्पन्न हो कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मादरी कहा बहन तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी मादरी ने अश्नी कुमारों का चिंतन किया उसी समय अश्नी कुमारों ने आकर नकुलव को जुड़वा उत्पन्न किया दोनों बालक अनुपम रूपवान थे उस समय आकाशवाणी ने कहा यह दोनों बालक बाल्य रूप और गुम से अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगी ये अपने रूप द्रव्य संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे रहने वाले ऋषियों ने पांडव को बधाई और बालकों को आशीर्वाद कर नामकरण किया युधिष्ठ भीम अर्जुन और नकुल सदी ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे बचपन में ऋषि और ऋषि पत्निया इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से महानिवास करने लगे वसंत ऋतु थी सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे उनकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे राजा पांडव उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ केलि माद्री भी घूम रही थी मैं सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भली लग रही थी युवा पर छीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम का संचार हो गया मानो वन में आग लग गई हो। बलपूर्वक होद्री को पकड़ लिया उसके बहुत कुछ रोकने और छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही नहीं रहा देवश वे संग धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चित्रा नष्ट हो गई माद्री उनके शव से लिपटकर आठ स्वर से विलाप करने लगी कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची कुछ दूर रहने पर भी माद्री ने कहा बहन तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहां आओ वहां की दिशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई मैं विलाप करके बोली मैंने तो सरदा अपने पति देव की रक्षा की थी आज उन्होंने शाव की बात जान भी तेरा कहना क्यों नहीं माना तो तो ने ने कहा कहा बहन मैंने तो बड़ी नम्रता और के साथ रुकने की भी की तो हार ही ऐसा था ये अपने मन को को वश में नहीं रख सके कुंती ने कहा, अच्छी बात तो छोड़कर इधर आओ तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो मैं इनकी बड़ी पत्नी हूं इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है मैं अब इनका अनुगमन करूंगी मादरी ने कहा बहन अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होंगी मैं अभी युवती हूँ मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए तुम बड़ी हो, बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो तुम मेरे पुत्रों के साथ ही भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पति देख की मृत्यु हुई है इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी माद्री ऐसा कहकर अपने पति देव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोग सिद्धारी संक्षिप्त महाभारत के आदि आदिपर्म में हस्िनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडव की अंत्येष्ट क्रिया वैश्यंपाइन जी कहते हैं जन्मेजे पांडवों की मृत्यु देखकर देव संपन्न महिषियों ने आपस में सलाह की उन्होंने सोचा कि परम ये सच महात्मा पांडव अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम की शरण में आए थे उन्होंने अपने नन्ने नन्ने बच्चों और पत्नी को द्रोहर के रूप में कर सर की यात्रा की है अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले चल वहां पहुंचा दे यही हमारा धर्म है ऐसा विचार करके तपस्या ने भीषम और धृतराष्ट्र के हाथों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 राजा पांडु विषयों का त्याग करके श्रिंग पर रहने लगे थे वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे परंतु मंत्र के के प्रभाव से से धमराज अंश वायु के अंश से भीमसेन इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल से देव का जन्म हुआ है पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के इनके जन्म वृद्धि वेद अध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती परंतु आज सत्रह दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए मादरी भी उन्हीं के साथ सती हो गई अब आप लोग जो उचित समझ में करें, ये है उन दोनों के शेर की अस्थियां और ये है उनके पुत्र आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखे साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पित्रमेज यज्ञ करें इतना कहकर वे ऋषि और उनके साथी सभी अंतर ध्यान हो गए सभी लोग इन सिद्ध तपस्या का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए अब राजा धीतराज ने आज्ञा दी कि विदोर तुम तो महाराज पांडव और महारानी माद्रिक की अंत्येष्टि क्रिया राजा सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु वस्त्र अन्न और आवश्यक धन का दान करो विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पित्र तत् पर उधर देहिक क्रिया संपन्न कराई उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे मंत्रियों ने सब को समझा बुझाकर शांत किया पांडवों ने सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पूर्ववासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में बारह दिन तक भूमि चयन किया नगर में कहीं भी हर्ष का चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया कौनते धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया ब्राह्मणों को भोजन कराया दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए सो तक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तनापुर में लोट आए वैशम पायन जी कहते हैं जन्मे जी श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास व्यासि ने उनसे कहा माता जी आप सुख का समय बीत गया बड़े बुरे दिन आ रहे हैं दिन दिन पाप की बढ़ती होगी पृथ्वी की ज्वानी जाती रही छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा तुम आप योगनी बनकर योग करो और यहां से निकल जाओ अपनी आँखों वंश का नाश देखना उचित नहीं माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका वन में चली गई वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शेर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की अब पांडो के वेदिक संस्कार हुए वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कर ही रहते दौड़ने में निशाना लगाने में खाने में धूल उड़ाने में भीम धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते इससे उनके शीर छिल जाते वे दस दस बालकों को अंकवार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनके दुर्दशा करके छोड़ते जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टवक बढ़ते भीम को कुश्ती में दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया वे अपने अंतकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोषी ही दोष देखता मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया उसने ये निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा द्र्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर परमान स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए उनमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनवाए गए उस स्थान का नाम रखा गया उदक क्रीडन चतुर रसोईओं ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की त्रियोधन के कहने पर युद्धि ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल नगराकार रथों और हाथियों पर सवार वहां हो गए उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुंचे वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा गएन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सब का सब खा गए द्र्योधन ने समझा ठीक है अब मेरा काम बन गया इसके बाद जल क्रीडा होल क्रीडा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रग रग में उनके विष फैल जाने से निश्चेष हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया भीमसेन इसी अवस्था में नागलॉग में जा पहुंची वहां विशेल शाम सेन को खूब डसा सर्प के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से उतर सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़कर पटकने लगे बहुत से सांप मर गए और बहुत से डर कर भाग गए भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब निवेदन किया वासुकी नाग भीमसेन के पास आए उनके साथी आरेक नाग ने भीमसेन को पहचान दिया आरक नाग के नाना का नाना था मैं से बड़े प्रेम के साथ मिला वास्की ने आरक से पूछा हम लोग इसको क्या भेंट दें इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो आरिय ने कहा नागेंद्र यह धन रत्न लेकर क्या करेगा आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडलों का रस पीने की आज्ञा दीजिए उन कुंडों का जिनसे शस्त्रों हाथियों का बल इसको प्राप्त हो जाए तो नागों ने भीमसेन से सस्ती वाचन कराया और वे पवित्र होकर पूरब की और मुख करके बैठ करके रस पीने लगे बालछाली भीमसेन एक घूट में एक कुंड पी जाते इस प्रकार आठ कुंड पीकर वे नागो के निर्देश के अनुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए इधर नीट टूटने पर कोरव और पांडव खूब खेलकूद करके बिना भीमसेन के ही हस्तनाप उनके लिए रवाना हो गए वे आपस में ये कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे द्रयोधन अपनी चाल चल जाने से फूला नहीं समाता था धर्मात्मा धर्मात्माष्टर के पित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई वे द्र्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे उन्होंने माता कुंती के पास जाकर आकर पूछा माता भीमसेन यहाँ आगे किया हमने तो वहां भी उनको बहुत ढूंढा परंतु ना मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं सुनकर कुंती घबरा गई उन्होंने कहा यहां नहीं आया उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली विदुर जी भीमसेन का पता नहीं है सब आगे परंतु वह नहीं लूटा त्रियोधन की दृष्टि में वे खटका करता है दुर्योधन बड़ा क्रूर शुद्ध लोभी और निर्लज है कहीं उसने क्रोधवश मेरे मेरे वीर पुत्र को मारना डाला हो? हो हृदय में बड़ी जलन की रक्षा करो द्रत्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिड़ जाएगा दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी महिर्षि व्यास के कथन के अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु है भीमसेन चाहे कहीं भी हो लौटेगा अवश्य विदुर जी समझा बुझा कर चले गए कुंती माता चिंतित हो गई उधर नागलोक में बलवान भीमसेन आठवें दिन रस पच जाने पर जगे नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसली दी और कहा आपने जो रस पिया है वह तो बड़ा बलवर्धक है आप दस हजार हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा अब आप दिव्य जल से स्नान करके पितृश्वेत्र वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके पर से आपके भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं फिर भीमसेन वहां खा पी कर दिव्य वस्त्र आभूषण होकर नागों की अनुमति से ऊपर आए नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया फिर अंतर ध्यान हो गए भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया छोटे के सिर सूंघे सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत क्या सुनाई और यह भी बताया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला राजा युधिष्ट ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही भाई बस अब चुप हो जाओ ये बात कभी किसी से नहीं कहना हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोटकर मार डाला धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया युत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया परन्तु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के बचा लिया दुर्योधन करण और शक्नु ने भीमसेन को विष से न मरते देख उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की परंतु पांडव सब कुछ जान जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रही राजा धृष ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेलकूद में ही लगे रहते हैं तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की